गन भयानरा टॉक्स दून तो ए टू शो को इंटरनेशनल इन इंडिया डिस्कोर्स नंबर थ्री आहु आचार संतो ऐसा हुआ पाप अनिकर करे पूजा तो में हृदय ही नहीं विचार सनो ऐसा यहा चीती दस के में मारे धुणद सुहाड़ी मि चे चु जीव मारे जो सो सम जे कुना संतो ऐसा युआ जा पाती फूल सदा ही तोड़ पूजन कृपा श्या क्षार पतंग हो ही आरती हृदय नहीं बिना सुनतू ऐसा युआ च गली जन्म जीव संहारे यह खोट षटकर्मा पाप प्रपंच चर ऊपरे नाम कहवे धर्म संतु ऐसा युआ था आप दुखिया राम दुखदायक अंतराम जाना जनर जब दुख देष्टिबिन बाहरी पाखंड ठाण सन्त ऐसा युआछ ऐसा यू आचा सुनो ऐसा सासा यू आचा मंदिर सु बिहेरी मरु मंदिर सुनो राम बीन विरहीण नींद हावेरी मरुमीर सुनो राम भी मारो मंदिर सोनो राम बिन मंदिर राम के बिना सोना रहेगा ही मंदिर को राम के बिना भरने का कोई उपाय नहीं सब उपाय हार जाते धन से भरो पद से भरो प्रतिष्ठा से भरो भरता ही नहीं मंदिर राम से ही भरेगा जन्मों जन्मों की चेष्टाएं सिवाय असफलता के और हाथ में कुछ लाती नहीं इस जीवन का सारा अनुभव असफलता है इस जीवन में आशाएं बहुत बनती हैं सपने बहुत उमकते फल कभी नहीं लगते सब निष्फल है रो गाओ तड़फो दौड़ो भागो आपा धापी करो झगड़ो संघर्ष करो पहुंचोगे कहीं भी नहीं राम के बिना पहुंचने को कोई जगह ही नहीं और मजा ऐसा है कि हर आदमी राम को ही खोज रहा है उसे पता हो या पता ना हो जब तुम किसी के प्रेम में पड़े हो तो वस्तुतः तुम राम के ही प्रेम में पड़े हो इसलिए तो हर प्रेम विषाद में रूपांतरित हो जाता है क्योंकि राम मिलता नहीं तुमने जब धन चाहा है तो राम ही चाहा है फिर धन तो मिल जाता है राम मिलता नहीं इसलिए हाथ खाली के खाली रह जाते और धन को पाने में जीवन गया उसका उसकी पीड़ा, उसका तिक्त स्वाद जीव पर छूट जाता है। है है तुमने जो भी चाह है अब तक, तुम्हारी चाह जाने अनजाने राम की ही चाह है भागी है वे जिन्हें अपनी चाह की ठीक ठीक पहचान हो जाती क्योंकि उसी ठीक पहचान से ठीक दिशा का जन्म होता है मेरे सन्यास की यही परिभाषा है जिसकी खोज तुम कर रहे हो उसकी ठीक ठीक पहचान अंधेरे में मत पठोलो साफ साफ हृदय में यह बात हो जानी चाहिए कि क्या मेरे मन के मंदिर को भरेगा धन तो सोचो कि धन मिल जाएगा मन भरेगा जरा कल्पना ही करके देखो सारी दुनिया का धन मिल गया मन भरेगा जो बुद्धिमान है वो कल्पना से ही सीख लेते जो मूल है वो बार बार अनुभव से भी नहीं सीखते मूल और बुद्धिमान का यही भेद है बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से भी सीख लेता मूल अपने अनुभव से भी नहीं सीखता तुमने कितनी बार कितने द्वारों पर दस्तक दी है द्वार खुले भी हैं, ऐसा नहीं कि द्वार नहीं खुले द्वार खुले भी है लेकिन घर सदा खाली पाया तो है मारो मंदिर सुनो राम रामबे अब क्या जागो अब उसके ही द्वार पर दस्तक दो यहां थक गए दस्तक देते देते ये पैर भी थक गए भटकते भटकते ये भटकाव लंबा है जन्मों जन्मों का है किन किन चांदारों पर भटके हो किन किन मार्गों पर खोजा है किन किन घाटों का पानी पिया प्यास कहां बुझी प्यास बढ़ती चली गई थोड़ा सोच कर देखो बचपन में तो आशा होती कि शायद उपलब्धि होगी जीवन तृप्ति को पाएगा जवानी में आशा बड़ी हो हो जाती, प्रज्वलित हो जाती, प्रज्वलित बुढापा आते आते पता चलना शुरू होता है फिर एक जीवन व्यर्थ हुआ फिर एक दौड़ व्यर्थ गई फिर मंजिल न मिली फिर मार्ग की धूल ही हाथ लगी जो बुद्धिमान है जल्दी देख लेता है थोड़े ही अनुभव से पहचान लेता है दस पांच दरवाजों पर दस्तक दे के देख लेता है मजा ऐसा है कि दरवाजा न खोले तो दुख दरवाजा खोले तो दुख जॉर्ज बनट सा कहता था दुनिया में दो ही तरह के दुख तुम जो चाहो वो न मिले ये एक तरह का दुख और तुम जो चाहो वो मिल जाए ये दूसरे तरह का दुख न मिले स्वभावता दुख आशा जगती रहती है कि मिल जाता तो सब तृप्ति हो जाती पर मिलकर तुम सोचते हो तृप्ति होती जिनके पास धन है उनकी आंखों में जरा झांको जिनके पास पद है प्रतिष्ठा है जरा उनके हृदय में टटोल पूछो और तुम पाओगे हारे हुए तो हारे हुए हैं ही जीते हुए भी हारे हुए असफल तो असफल है ही सफल भी असफल और ध्यान रखना असफल की असफलता में तो थोड़ी आशा भी होती सफल की असफलता में आशा भी बुझ जाती जब कभी मुझको तेरा ख्याल आ गया, मेरे मेरे मेरे चेहरे की सारी धुल गई, गई, दिल में में खुशी के कमल खिल गए, अहसास चांदनी गए। और फिर एक मचलते हुए जोश से चल पड़ा मैं तेरी जुस्तजू के लिए अपनी बामानदा आंखों की महराब में कितने गुलरंग समय फरोजा किए जाने कब तक तेरे रंगे रुखसार को आरजों के खाकों में भरता रहा के, के में गीत गाता रहा, करता रहा, करता यूं ही गाते हुए करते हुए करते मैं भटकता रहा, कितने सहराओं में, में रूह तो उमंगे महकती नहीं और कांटे खटकते रहे पाओ में मुद्दतों तक तुझे ढूंढते ढूंढते आचा बिला तेरे करी आख उठा कर जो देखा तेरी शक्ल को मुझको दसने लगा मेरा ख्वाबे हसी क्या यही वे भयानक खदो थे जो मेरे अजम को गुदगुदाते गुड़ रहे जिनकी खातिर मेरे नौजवान बल जिंदगी भर मसाइब उठाते रहे जब तुम्हें मिलेगा धन तो तुम सोचोगे क्या यही थे ठीक रहे जिनके लिए मैंने सब गंवाया सब दांव पर लगाया जब तुम पालोगे अपनी प्रेसी को और अपने प्रेमी को तो ये सवाल उठेगा क्या यही वे भयानक खदो थे क्या इसी मिट्टी के रूप रंग के लिए मैं दौड़ा था क्या यही आकृतियां जीवन भर दांव इनके लिए ही लगाया था क्या यही वे भयानक खदोखाल थे जो मेरे अजम को गुदगुदाते रहे जिन्होंने मेरी कल्पना को गुदगुदाया और आशाओं को जगाया और सपने जलाए क्या यही है वह रूप यही रंग यही सौंदर्य जिनकी खातिर मेरे नौजवान बलवले जिंदगी भर मसायब उठाते रहे इन्हीं के लिए मैंने मुसीबतें उठाई यात्राएं की कांटों से भरे रास्तों पर चला इन्हीं के लिए मैंने जीवन को गंवाया सफल आदमी को यह सवाल उठना शुरू होता ही है सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी कोई और नहीं सिकंदर जितना असफल मरता है भिकमंगे नहीं मरते भिकमंगों के तो अभी आसानों के सपनों के जाल जीवित होते धनी आदमी जितना निर्धन हो जाता है उतने निर्धन नहीं होते क्योंकि निर्धन को तो अभी आशा होती है कि मिला मिला निर्धन का भविष्य होता है धनी का कोई भविष्य नहीं होता धनी का सारा भविष्य अंधकार है जिनके पास पद नहीं है वे तो अभी दौड़ सकते उमंग से लेकिन जिनके पास पद है वे कहा जाएं आगे कोई सीढ़िया ना रही आगे कोई सोपान ना रहे अब ढलान ही ढलान है अब कोई चढ़ाव ना रहा और चढ़ाव के शिखर पे बैठ कर कुछ हाथ आया नहीं इस जिंदगी का एकमात्र स्वाद है असफलता और जो इस असफलता को ठीक से देख लेता है पहचान लेता है उसी व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है धर्म का प्रारंभ सोच विचार से नहीं होता धर्म का प्रारंभ लोभ मोह भय से नहीं होता और अक्सर इसी तरह के लोग तुम्हें धार्मिक दिखाई पड़ते किसी की मौत करीब आने लगी वो राम राम जपने लगता है ये असली धर्म नहीं है ये सिर्फ मौत का भय है ये भगवान का सहारा पकड़ रहा है मौत से जूझने को कोई बीमार है वो मंदिर जाने लगता है ये तलाश भगवान की नहीं है स्वास्थ्य की तलाश भला हो किसी के पास पद नहीं है वो प्रार्थना करता है पूजा करता है यज्ञ हवन करता है पद मिल जाए किसी के पास बेटा नहीं बेटा मिल जाए ये धर्म नहीं है धर्म का जन्म ही इस बात से होता है सच्चे धर्म का जन्म इस बात से होता है कि ये पूरा जीवन एक असफलता निरपवाद असफलता यहां सफल न कभी कोई हुआ है न कभी कोई होगा धार्मिक आदमी परमात्मा से सफलता की प्रार्थना तो कर ही नहीं सकता क्योंकि धर्म की शुरुआत ही इस बात पर होती है कि सफलता होती ही नहीं न कभी हुई है न कभी होगी सफलता एक झूठ है इस परम विफलता से धर्म का जन्म होता है और अगर इस परम विफलता से धर्म का जन्म हो तो रूपांतरण तत्क्षण हो जाता है एक क्षण में ज्योति भव उठती अगर तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो और क्रांति नहीं हुई तो यही समझना कि धर्म से तुम्हारी अभी पहचान ही नहीं हुई तुम किसी और ही बात को धर्म समझते रहे हो झूठे धर्म प्रचलित है झूठे धर्म में बड़ा आकर्षण क्योंकि झूठे धर्म सस्ते होते झूठे धर्म तुमसे कुछ मांगते ही नहीं झूठे धर्म तुमसे दांव पर लगाने को कुछ कहते ही नहीं झूठे धर्म तो तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें यह मिलेगा वह मिलेगा कल एक मित्र ने पूछा है लिखा है कि मैं मुमुक्षु हूं और यहां सन्यासियों और मुमुक्षुओं में भेद देखकर मन में बड़ा अपमान होता है ऐसा भेद नहीं होना चाहिए मुमुक्षु का अर्थ जानते हो उसका अर्थ होता है मोक्ष का आकांक्षी मोक्ष के आकांक्षी को मान अपमान का सवाल नहीं उठता मान अपमान का जिसे सवाल उठ रहा है वो अभी संसारी अभी मुमुक् का उच, उसे कुछ पता नहीं अभी मुमुक्षा की बूंद भी नहीं उसमें पैदा हुई और फिर पूछा है कि क्यों भेद है मुमुक्षु साधारण मुमुक्षु और सन्यासी भेद है इसलिए भेद है मजबूरी तुम पूछते नहीं स्त्री पुरुष में क्यों भेद भेद है इसलिए भेद आदमी वृक्षों में क्यों भेद भेद है इसलिए भेद सन्यासी का अर्थ है जिसने कुछ दांव पर लगाया है सन्यासी का अर्थ है जिसने हिम्मत की है साहस किया है साहस जिसने किया है साहस करने के कारण ही भेद हो गया तुम हिम्मत भी नहीं करना चाहते साहस भी नहीं करना चाहते सम्मानित भी होना चाहते हो मुमुक्षु तुम नहीं हो अभी कैसा मान अपमान मुक्शु का अर्थ ही यह है कि मैं की शब्द और व्यर्थ है अब कैसा मान अपमान अगर मान सम्मान चाहिए तो कहीं और जाओ फिर किन्हीं झूठे मंदिरों में तलाशो। हो यहां तो मूल्य उसका है जो जुआरी जो दांव पर लगाने की हिम्मत रखता है जिसे ये बात दिखाई पड़ गई है कि इस भागदौड़ में कुछ सार नहीं जिससे असार असार की भांति दिखाई पड़ गया है और जो सार की तलाश में चढ़ पाए अब चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े दुनिया में सस्ते धर्म प्रचलित हो जाते हैं क्योंकि लोग कीमत नहीं चुकाना चाहते कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई कोई जैन न तो कोई हिंदू है न कोई मुसलमान न कोई ईसाई न कोई जैन सब नाम जन्म से कुछ संस्कार पड़ गए हैं किसी घर में तुम पैदा हुई ये संयोग की बात है बचपन से कुछ बातें सुनी है ये संयोग की बात है वे बातें मन को पकड़ गई हैं ये संयोग की बात है उन बातों के कारण तुम एक मंदिर में जाते हो मैं दूसरे मंदिर में जाता हूं ये संयोग की बात है न तुम मंदिर में गए न मैं मंदिर में गया मंदिर में तो वह जाता है जिसके सामने ये संसार व्यर्थ हुआ है संस्कार के कारण नहीं इस सत्य की प्रतीति के कारण मंदिर में तो वह जाता है जिसके जीवन में राम की तलाश शुरू हुई राम न हिंदू है ना मुसलमान न गीता में है न कुरान में राम तो खोजने वाले हृदय में आतुर हृदय में अभिप्सा से भरी आत्मा में जिसको ये दिखाई पड़ा कि मेरा मंदिर सुना है राम के बिना सुना है और भरने का कोई और उपाय नहीं कोई परिपूरक नहीं है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो मैं राम की जगह रख लू सब रख के देख लिया मंदिर खाली का खाली रहा भरता ही नहीं जिससे ऐसी प्रती हुई उसका विश्वास समझो उसकी पीड़ा समझो उसके आंसुओं को देखो उन आंसुओं से उस पीड़ा से उस विश्वास से वास्तविक धर्म का जन्म होता है नहीं तो पाखंड पैदा होता पुरोहित का धंधा ही तुम्हें पाखंड देना है तुम सस्ता धर्म मांगते हो कोई सस्ता धर्म देने को तैयार हो जाता है दुनिया में तीन तरह के बिचौलिए हैं। एक तो पुरोहित बिचौलिया मिडलमैन उसका धंधा इतना ही है कि भक्त और भगवान को दूर रखे और उसका कोई काम नहीं क्योंकि तो भक्त और भगवान मिल जाए तो वो बेकाम हो जाता फिर उसकी क्या जरूरत भक्त और भगवान दूर रहे तो वो मिलाने का काम करता वो कहता है हम मिलवा देंगे हम पहुंचा देंगे रास्ता हमें मालूम है कुंजी मेरे पास है इतना ही वो नहीं कहता कुंजी मेरे पास है यह भी कहता है और दूसरे के पास जो कुंजियां हैं, वो झूठी कुंजियां। कुंजी यही एक असली हिंदू की कुंजी भर ठीक है, है। तुम्हें तुम पहुंचा दूंगा लेकिन वो पूरी चेष्टा यह करता है कि तुम कहीं पहुंचना जाओ कि जिस दिन तुम पहुंच गए उस दिन उसका काम व्यर्थ होगा उस दिन तुम उसको कहोगे नमस्कार अब तुम्हारी कोई जरूरत ना रही कुछ धंधे बड़े अजीब आत्मघाती धंधे अगर वो सफल हो जाएं, तो मर जाते दुविधापूर्ण धंधे उन धंधों के भीतर एक तरह का विसंवाद जैसे डॉक्टर का धंधा है वो दुविधापूर्ण धंधा है वो जीता तुम्हारी बीमारी पर और काम उसका है तुम्हें स्वस्थ रखना बड़ी झंझट की बात उसकी तुम दुविधा समझो तुम बीमार रहो ये उसका सौभाग्य और तुम स्वस्थ हो जाओ ये उसका काम, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्वस्थ भी करता है थोड़ा थोड़ा बीमार भी करता है एक हाथ से स्वस्थ करता है दूसरे हाथ से बीमार करता है, एक बीमारी से छुड़ाता है लेकिन उसी में दूसरी बीमारी पैदा कर लेता तुमने देखा एक बार तुम डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता छूटने का एक ही उपाय है दूसरे डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाओ मगर वो कोई उपाय ना हुआ एलोपैथी से छूटना हो तो आयुर्वेद के चक्कर में पड़ो। आयुर्वेद से छूटना हो तो होम्योपैथी के चक्कर में पड़ो। मगर कहीं ना कहीं पढ़ो धंधा विरोधाभाषी खतरनाक है ये बात ये होना नहीं चाहिए इस पर दुनिया के चिकित्सक विचार करते कि भविष्य में कुछ उपाय करना चाहिए क्योंकि तो डॉक्टर को अगर बीमार पर ही जिंदा रहना है और बीमार को ठीक भी करना तो तुमने उसे एक दुविधा में डाल दिया इसलिए तुम देखना जितना ज्यादा पैसा होगा मरीज उतने ज्यादा दिन तक बीमार रहता है गरीब आदमी जल्दी ठीक हो जाते उनकी फिक्री कौन करता है उनसे जल्दी डॉक्टर छुटकारा चाहता है भाई तुम अलग करो और लोगों को भी चाहिए जगह तुम ही वेटिंग रूम में बैठे रहते हो तो मेरे असली मरीज कहाँ जाए तुम जल्दी ठीक हो गरीब जल्दी ठीक हो जाते अमीर जल्दी ठीक नहीं होते मैंने सुना है एक बूढ़ा डॉक्टर का बेटा मेडिकल कॉलेज से वापस लौटा बाप थका था बहुत दिन से काम में लगा था बेटा लौट आया था तो उसने कहा कि तू दो महीने तू संभाल में जरा पहाड़ हो पहाड़ चला गया जब लौट के आया तो बेटा स्टेशन पर पहुंचा और उसने कहा कि आप खुश होंगे ये जानकर कि जिस महिला को आप चालीस साल में ठीक नहीं कर पाए उसे मैंने दो महीने में ठीक कर दिया बाढ़ तुझे मैंने पाला पोसा कैसे तुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया किसने उसी महिला ने वही मेरे बुढ़ापे का सहारा थी वही तेरे छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का उपाय तूने धंधा ही खराब कर दी पुरोहित का धंधा भी बड़ा खतरनाक धंधा है उसका मतलब ये है कि वो तुमसे कहे मैं परमात्मा से मिलाऊंगा पूजा करो पाठ करो यज्ञ हवन करो और पूरी चेष्टा करे कि तुम्हारे जीवन में कहीं परमात्मा की झलक ना आ जाए नहीं तो पुजारी व्यर्थ हो गए दूसरा बिचौलिया है दलाल वो उत्पादक को उपभोक्ता से नहीं मिलने देता वो दोनों के बीच में खड़ा रहता तीसरा बिचौलिया है राजनेता वो एक नागरिक को दूसरे नागरिक से नहीं मिलने देता वो बीच में खड़ा रहता मगर इन सब बिचौलियों में सबसे ज्यादा खतरनाक बिचौलिया है पुरोहित क्योंकि मनुष्य परमात्मा के बीच में आड़ बन जाता है तुम्हें पुरोहितों ने रोका है तुम्हें पंडितों ने रोका है तुम अपने पापों के कारण परमात्मा से नहीं रुके हो ये मैं तुमसे बार बार कहना चाहता हूं हजार बार कहना चाहता हूं तुम्हारे पापों के कारण तुम परमात्मा से नहीं रुके हो क्योंकि वह करुणावान है तुमने पाप ही क्या किए छोटे मोटे पाप? मा करुणा की बाढ़ में टिकेंगे नहीं तुम पापों के कारण नहीं रुके हो पाप ही क्या है तुम्हारे जरा हिसाब तो लगाओ ऐसा क्या पाप कर लिया है लेकिन पंडित पुरोहित तुमसे कहता तुम अपने पापों के कारण रुके जब तक पाप ना कटेंगे तब तक तुम पहुंच ना सकोगे प करते नहीं क्योंकि उसने ऐसी चीजों को पाप बता दिया है जो कि कट ही नहीं सकती वो कहता उपवास करो तो पुण्य भोजन करो तो पाप अब बड़ी मुश्किल हो गई भोजन स्वाभाविक है उपवास अस्वाभाविक एक दिन कर लो दो दिन कर लो कितनी देर करोगे भोजन करना ही पड़ेगा भोजन किया कि पाप है उसने स्वभाव को पाप करार दे दिया है इसलिए तुम पाप से छूट नहीं सकते और वो कहता पाप से जब तक छूट नहीं सकते परमात्मा से मिल नहीं सकते उसने तुम्हें खूब भरमाया है असली बात कुछ और है जब तक तुम पुरोहित से नहीं छूटते तुम परमात्मा से नहीं मिल सकते पाप ने नहीं रोका है पुरोहित ने रोका है पाप क्या रोकेगा सारे दुनिया के ज्ञानियों ने कहा है कि परमात्मा करुणावान है रहमान है रहीम है लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि परमात्मा इतनी शक्तिशाली है कि पुरोहित को तुम्हारे बीच से अलग कर दे परमात्मा भी नहीं कर सकता पुरोहित को अलग वहां उसकी वहा काम नहीं आती पुरोहित डट के बैठ उसने सब तरफ अड्डे बना लिए वो तुम्हें पहुंचने नहीं देना चाहता इसलिए जब भी कोई पहुंचाने वाला पैदा होता है पुरोहित उसके विपरीत हो जाता बुद्ध हो कि कृष्ण हो क्राइस्ट पुरोहित बुद्ध के खिलाफ क्राइस्ट के खिलाफ उनकी खिलाफत क्या है ये आदमी धंधा खराब करने आ गए, ये मिलाने ही लगे याद करो उस बेटे को जिसने बाप की सारी की सारी व्यवस्था को जिंदगी भर की खराब कर दिया 40 साल के बीमार को दो महीने में ठीक कर दिया ये बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट के पीछे जो विरोध है उसके पीछे क्या कारण यही कारण है कि ये पुरोहित का सारा व्यवसाय नष्ट किए देते ये कहते हम मिला ही देते ये कहते ये रहा द्वार मिल जाओ पुरोहित लंबे रास्ते बनाता है चक्करदार रास्ते बनाता है सीढ़ी दर सीढ़ी लंबी यात्रा करवाता है। इतनी लंबी कि तुम जन्मों जन्मों में पूरी ना कर पाओ ऐसे सिद्धांत निर्मित करता है कि तुम उनके चक्कर में खो जाओ बुद्ध या कृष्ण या क्राइस्ट या दादू या कबीर या रज्जब ये चक्करदार रास्ते तोड़ते वे कहते हैं परमात्मा सामने है कहा जा रहे हो आंख खोलो यहां और अभी इसी वक्त मिलो परमात्मा उधार नहीं नगद पंडित पुरोहित उस सुबह की बात करते हैं जो कभी आती नहीं कम से कम उनके द्वारा तो नहीं आती और जब भी कभी आती है तो उनके बावजूद आती बुद्ध को अगर ज्ञान हुआ पुरोहितों के कारण नहीं पुरोहितों से छूट कर ज्ञान हुआ क्राइस्ट को अगर ज्ञान हुआ तो यहूदी धर्म गुरुओं के कारण नहीं उनसे छूट कर हुआ अगर दादू को ज्ञान हुआ या कबीर को तो वो जो परंपरागत रूढ़ी है उससे मुक्त होकर ज्ञान हुआ ज्ञान परंपरा से मुक्त हो तभी होता है नहीं तो बस झूठी सुबह और झूठी सुबह के बाद यह दाग दाग उजाला यह सब गजिरा शहर वह व था जिसका यह वह शहर तो नहीं यह वह शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कही कहीं ना कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा सबे सुस्त मौज का साहिल कहीं तो जाके रुकेगा सफी नमे दिल जवान लहू की पुर से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े दयारे हुस्न की बेसब्राहो से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे बहुत अजीज थी लेकिन रुके शहर की लगन बहुत करी था हसीना ने नूर का दामन सुबक सुबक थी तमन्ना दबी दबी थी थकन सुना है हो भी चुका है फिरा के तो नूर सुना है हो भी चुका है विशाले मंजिलो चुका है बहुत पहले दर्द का दस्तूर निशाते हलब हिजर हराम जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन किसी पे चारे हिजरा का कुछ असर ही नहीं कहां से आई निगारे सबा किधर को गई अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं अभी गरानिये सब में कमी नहीं आई निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई चले चलो कि वह मंजिल अभी नहीं आई बस रोज यही कि चले चलो कि वह मंजिल अभी नहीं आई जन्मों जन्मों से ऐसा चल रहा है मंजिल के वायदे और मंजिल कभी आती नहीं परमात्मा की बातें और मिलन कभी होता नहीं मोक्ष के संबंध में लफाजिया मोक्ष कभी उतरता नहीं आनंद के गीत लेकिन धुन न तो प्राणों में जगती है न बासुरी बजती, है कहीं कुछ होता नहीं जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन किसी पे चारे हिजरा का कुछ असर ही नहीं सब वैसा की वैसा होता है वही आग जलती रहती वही अंधेरा बना रहता वही पीड़ा वही घाव जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन किसी पे चार हिजरा का कुछ असर ही नहीं कहा से आई निगार किधर को गई लोग कहते हैं सुबह भी हो गई, मगर कुछ पता ही नहीं चलता कहा से आई निगार सबा किधर को गई अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं अभी घरानिये सब में कमी नहीं आई रात का अंधेरा वैसा का वैसा है अभी घरानिए सब में कमी नहीं आई निजात दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई और ना उस प्यारे के दर्शन होते कितने जन्मों से तुम सुन रहे हो परमात्मा की बात दर्शन तो हुए नहीं बात ही बात रह गई बात में से बात निकलती रही हाथ में कोरे शब्द रह गए निजात दीद आओ दिल की घड़ी नहीं आई आंखें कब होंगी चार तब उसके हाथ में तुम्हारा हाथ होगा कब होगा आलिंगन निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई चले चलो की वह मंजिल अभी नहीं आई बस चलते रहो चलते ही रहो मंजिल आती मालूम नहीं होती कहीं कुछ बड़ी दुनिया की भ्रांति ऐसा लगता है कि हम जिसमें खोजने चले हैं वो मंजिल दूर नहीं है पास है इसलिए चलने से नहीं आती रुकने से आती दौड़ने से नहीं आती ठहरने से आती विधि विधानों से नहीं आती सब विधि विधानों से मुक्त हो जाने से आती औपचारिक धर्म से नहीं आती अनौपचारिक प्रेम से आती आज के सूत्र उसी तरफ इशारे समझना संतो ऐसा यह आचार रज्जब कह रहे हैं संतों को संबोधन कर रहे हैं ख्याल रखना और जिन मित्र ने लिखा है कि मैं मुमुक्षु हूं और यहां भेदभाव किया जा रहा है बड़ी मुश्किल है ये रज्जब भी भेदभाव करते हैं, ये संतों को संबोधन कर रहे हैं, असंतों को छोड़ रहे हैं, क्यों संत ही समझ सकेंगे जो समझ सके उन्हीं को पुकारो जो समझ सके उन्हीं पर बरसो जो समझ सके उन्हीं के द्वार खटखटाओ, जो समझने को राजी हो उनसे ही बात करने का कुछ मजा है संत का क्या अर्थ होता है संत का अर्थ होता है जिसने संसार की तरफ पीठ कर ली और परमात्मा की तरफ मुख कर लिया जो राम के सन्मुख हो गया सन्मुखता का नाम संतत्व तुम राम से विमुख हो संसार के सन्मुख हो तुम और संत में इतना ही फर्क होता है संत संसार के प्रति पीठ कर लेता परमात्मा की तरफ आंखें उठा लेता उसे एक बात समझ में आ गई मारो मंदिर सुनो राम बिन अब वो राम की तलाश में लग गया है अब वो कहता राम मिले तो अब कुछ और पाना नहीं जो पाया सब दांव पर लगा दूंगा ये जीवन व्यर्थ है राम के बिना जीना एक क्षण व्यर्थ है एक श्वास भी अकारण अब न लूंगा अब राम में होगी श्वास तो ही लेने योग्य अब राम में धड़के गो तो ही धड़कने योग्य संतो ऐसा यहू आचार इसलिए संतों को संबोधन किया है जिनको रज्जब ने संत कहा उन्हीं को मैं सन्यासी कहता हूं इसलिए भेद ऐसा यहू आचार उनसे कह रहे हैं कि सुनो जिस आचार की तुम बातें करते रहे हो सुनते रहे हो जिस आचार का पालन करते रहे हो सदियों सदियों से जिस आचरण के गीत गाए गए हैं उस आचरण में कुछ भी नहीं है सब धोखा है सब धोखा है तुम देखो धर्म के नाम पर जो आचरण चलता है उसका देखो। उसकी बेईमानी देखो लेकिन उसकी प्रतिष्ठा है क्योंकि पुराना है सदियों के पीछे दूर तक उसका नाम रहा है करोड़ों बार उसे दोहराया गया है इसलिए तुम देख भी नहीं पाते उसके झूठ को अब जो आदमी भूखा बैठा है तुम सोचते हो वो भोजन की नहीं सोच रहा होगा, तुम नहीं सोचते कि भोजन की सोच रहा होगा तुम उपवास करके देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उपवास में बैठा हुआ आदमी परमात्मा की तो सोचता ही नहीं उपवास में बैठे आदमी को पहली दफे उपनिषद का यह वचन समझ में आता अन्नम ब्रह्म असल में ये वचन पैदा ही ऐसी घड़ी में हुआ था स्वेत केतु लौटा था गुरु के आश्रम से ब्रह्म की बातें करता हुआ आया ब्रह्म चर्चा करता हुआ आया उसके बाद उदालत ने देखा कि ये बकवासी हो गए उद्दालक उपलब्ध व्यक्ति रहा होगा उद्दालक ने कहा देख तू बहुत ब्रह्म की बातें कर रहा है तू एक काम कर तू कुछ दिन उपवास कर, फिर तो उसमें हम बात करेंगे दो तीन दिन उपवास किया फिर पिता ने उससे पूछा कि अब कुछ ब्रह्मचर्चा करनी अब वो रस नहीं था ब्रह्मचर्चा में उसने का मन बड़ा उदास शरीर नि कहां की ब्रह्मचर्चा भोजन की याद आती, कुछ देर और पिता ने तू और उपवास कर दो शायद सप्ताह बीतते बीत, बीत ब्रह्म बिल्कुल विदा हो गए भूखे भजन न गोपाला अब कहा गोपाल तो बाप ने कहा तू बोल अब तेरे मन में किसका विचार उठता ब्रह्म का विचार उठता है उसने कहा ब्रह्म इत्यादि का कोई विचार नहीं उठता बस अन्न ही अन्न का विचार उठता है तब बाप ने कहा था अन्नम ब्रह्म अन्न ब्रह्म है। जो आदमी उपवास कर रहा है तुम सोचते हो वो परमात्मा की याद कर रहा है हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि परमात्मा की याद करने वाला उपवास में उतर जाता वह बड़ी और बात है उपवास किया नहीं जाता परमात्मा की याद में कोई ऐसा डूब जाता है कि कभी एक घड़ी आती है कि भोजन की याद ही नहीं आती भोजन का समय बीत जाता है मस्ती में राम के साथ रस है राम के साथ कोई नाच रहा है कि कृष्ण के आसपास कोई है, भूल ही गया तुम भी कभी कभी भूल गए हो अपनी प्रेसी के पास बैठे कभी कभी तुम्हें भी भोजन की याद नहीं रही अपना मित्र प्यारा मित्र घर आया है उस रात तुम्हें देर हो गई भोजन की याद ही नहीं आई सो गए तब याद आई करे आज भोजन चुप गया ये उपवास है प्रेम के कारण फलित से नहीं जिस दिन राम के प्रेम में भूल जाता है भोजन उस दिन उपवास मगर वो बात और है। लोग उपवास साधते लोग सोचते हैं उपवास साधने से राम की याद आएगी राम की याद आने से कभी कभी उपवास होता है ये सच है लेकिन उपवास करने से राम की याद नहीं आती फिर तो भोजन ही भोजन की याद आती उससे तो भरे पेट ही आदमी राम की याद आसानी से कर लेता लेकिन अगर कोई उपवास कर रहा है तो तुम समझते हो धार्मिक आचरण हो रहा है तुम्हें चिंता ही नहीं है इस बात की कि पुनर्विचार करो कोई आदमी रोज जाके मंदिर में घंटा बजा आता है राम राम कह आता है तुम मान लेते हो कि धार्मिक है तुम कभी ये सोचते ही नहीं कि राम की इस तरह बंधी बंधाई याद सच हो सकती याद पर कोई बंधन काम करते हैं याद का कोई अनुशासन होता है कब याद आ जाएगी कौन कह सकता है आधी रात आ जाएगी कि सुबह आएगी कि भर दोपहरी में आएगी ये रोज सुबह सात बजे जाके वो मंदिर में घंटा बजा के राम राम की जो याद कराया है इसने एक औपचारिकता पूरी की ऐसे कहीं प्रेम घटता है ऐसे कहीं रामधुन होती ये तुम्हारे हाथ में है ये तो यंत्र तुमने व्यवहार कर लिया हाँ रोज रोज करते रहोगे और अगर एक दिन ना करोगे तो दिन में तुम्हें अचिन भी मालूम होगी जैसे सिगरेट पीने वालों को होती तलफ लगती तलफ का मतलब समझते इतने कि एक मूर्ता जो रोज रोज करता था आज नहीं की तो खाली खाली लग रहा है ऐसी रोज जो मंदिर जाता उसको भी तलफ लगती उसकी तलफ में उस सिगरेट पीने वाले की तलफ में कोई भी फर्क नहीं रत्ती भर फर्क नहीं क्योंकि ना तो सिगरेट पीने वाले को कुछ मिल रहा है ना उस पूजा करने वाले को कुछ मिल रहा है ये बड़े मजे की बात है आदतों के साथ ये खतरा है कि जब कोई चीज आदत बन जाती उससे कुछ मिलता तो नहीं लेकिन अगर ना करो उसे पूरा तो दिन में कुछ खटका सा बना रहता है कोई चीज खटकती रहती कोई चीज कमी रहती कुछ करना था वो नहीं कर पाए एक आदत यंत्र की तरह पुकार करती कि आओ और मुझे पूरा करो तुम रोज किसी आदमी को देख लेते हो मंदिर जाते तुम सोचते हो बड़ा धार्मिक धर्म ऐसा आसान नहीं रामकृष्ण कभी पूजा करते थे कभी नहीं करते थे कभी दो दो चार चार दिन तक मंदिर का दरवाजा बंद ही रहता और कभी 24 घंटे नाचते रहते मंदिर के अधिकारियों ने समिति बुलाई उन्होंने कहा कि यह पुजारी तो ढंग का नहीं है ये कैसी पूजा रामकृष्ण को बुलाया पूछा कि यह कैसी पूजा रामकृष्ण का जब होती तब होती जब नहीं होती तब नहीं होती झूठ ही नहीं करूंगा जब मेरा हृदय नहीं पुकार रहा है तब मैं कैसे पुकारू मेरे ओठ कुछ कहें और मेरा हृदय कुछ कहे ये मुझसे नहीं होगा अपनी नौकरी संभालो नौकरी भी क्या थी चौदह रुपये महीने मिलते थे खैर उन दोनों चौदह रुपये बहुत थे ट्रस्टी जरे हैरान हुए क्योंकि तो कोई इतनी आसानी से नौकरी नहीं छोड़ देता लेकिन रामकृष्ण ने कहा कि पूजा जब होगी तब हो हाँ, कभी कभी जब पूजा होती तो आधी रात में भी फिर मैं ये थोड़ी सोचता हूं कि ये कोई वक्त आधी रात धुन बंद जाती आधी रात तार जुल जाती तो आधी रात दरवाजा खोल लेता से पास पड़ोस के लोग भी परेशान थे कि आधी रात पूजा होने लगी कभी दिन भर पूजा नहीं होती ये क्या पूजा का ढंग है असल में पूजा का ढंग होता ही नहीं जब पूजा ढंग से होती है तो झूठी होती पूजा की तो एक सरलता होती एक सहजता होती एक हृदय की उमंग है एक हवा का झोंका है अज्ञान से आता है नचा जाता है तब एक सच्चाई है उस सच्चाई में परमात्मा से मिलन लेकिन तुम्हारे सब आचार झूठे नियोजित है व्यवस्थित है तुमने सब भांति उनका अभ्यास कर लिया है अभ्यास से बचना अभ्यास से आदमी झूठा हो जाता है अभ्यास से आदमी पाखंडी हो जाता है अभ्यास से मत जीना सहजता से जीना सरलता से जीना संतो ऐसा यू आचार पाप अनेक करें पूजा में हृदय नहीं विचार और अद्भुत आचार है ये धर्म के नाम पर चलता है तुम्हें पता है धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं चला है ऐसा कोई पाप नहीं है जो धर्म के नाम पर न किया गया हो इसलिए थोड़ा सोच लेना धर्म के नाम पर तुम जो कर रहे हो वो धर्म है या नहीं ऐसा कोई पाप नहीं जो धर्म के नाम पर न किया गया हो पशुओं की बलि दी गई है मनुष्यों की बलि दी गई अब भी दी जाती है कभी कभी माताओं ने अपने बेटे कार्ड डाले और इसको धर्म समझाया धर्म के नाम पर स्त्रियां पतियों के साथ छलांग लगा के आग में जल गई ये भाव से हुआ हो तो मैं पूरी तरह राजी हूं अगर कोई पत्नी भाव से उमंग से आनंद से ये जान के कि पति के बिना कोई अर्थ ही नहीं जीने का रस विमुग्ध नाचती हुई दुमहन की तरह नाचती हुई चिता पर सवार हो गई ये और बात इसको तुम आचरण में मत लेना लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता है सौ में निन्यानबे सतिया तो करवाई गई हुई नहीं थी जबरदस्ती उनको ले जाया गया पांच पड़ोस ने धक्के दिए तुम्हें पता है जब कोई स्त्री सती होती थी तो कितना इंसाम करना पड़ता था मसाले लेके पुरोहित चारों तरफ खड़े हो जाते थे बड़े जोर से बैंड बाजे बजाते थे क्योंकि जिंदा स्त्री कोई जलेगी जरा हाथ तो आग में डालकर देखो तब तुमको पता चल जाएगा जिंदा कोई अपने हाथ से आग में जाएगा या फेंका जाएगा उसकी तकलीफ तुम समझो और उस पति के लिए जिसके साथ जिंदगी में कुछ मिला भी नहीं और अब मौत में यह मिल रहा है उस पति के साथ जिसके साथ जिंदगी ये गुलामी थी और मौत में अब ये, ये आखिरी नरक झेलना पड़ रहा है चारों तरफ मसाल लिए खड़े होते थे कि स्त्री अगर भागने लगे तो मसालों से धक के देके उसको वापस आग में डाल देते थे भागेगा ही कोई जरा तुम खुद ही सोचो और इतना घी डालते थे चिता में कि धुआं ही धुआं हो जाता था नहीं तो लोगों को दिखाई पड़ेगा कि स्त्री भाग रही वो दिखाई भी नहीं पड़नी चाहिए और स्त्री चीख पुकार करेगी भयंकर चीख पुकार करेगी जीवित स्त्री को आग में डाल रहे तो बैंड बाजे बजाते थे नगाड़े पीटते थे ताकि उसकी आवाज न सुनाई पड़े ये जबरदस्ती सती बनाया जा रहा है फिर ऐसा आयोजन था कि अगर कोई स्त्री सती न हो तो उसका भयंकर अपमान होता था वो प्रतिष्ठा से फिर नहीं जी सकती थी फिर उसकी स्थिति वैश्या से गई बीती थी फिर उसकी छाया भी पाप थी छाया में भी अपसगुन था फिर उसका जीना मौत से ज्यादा बदतर कर देते थे इसलिए मजबूरी में कोई यही चुन लेता था कि मरी जाना बेहतर है ये सब धर्म के नाम पर चलता रहा है पशु काटे गए और कोई पूछे कि पशुओं का क्या कसूर है अब भी काटे जाते हैं कलकत्ता के काली के मंदिर में अब भी चलती बड़ी संतो ऐसा येहू आचार तुम्हारे हवन तुम्हारे यज्ञ तुम्हारी अमानवीयता की घोषणाएं अभी भी यज्ञ होते जिनमें करोड़ों रुपए का घी और अग्नि में फेंका जाता है गेहूं और चावल और नमालुम क्या क्या और देश भूखा मरता रहे विश्व की शांति के लिए यज्ञ किए जाते ये यज्ञ होते रहते विश्व की शांति होती ही रहे। और कोई ये देखता भी नहीं कि कितने यज्ञ हो चुके विश्व की शांति कुछ हो नहीं रही अब तो बंद करो लेकिन आदमी अंधे की तरह चलता है आदमी अपनी आंख से नहीं चलता आदमी की तलाश बड़ी मुश्किल यूनान का एक विचारक एक अपूर्व दार्शनिक दाय दिन में भी अपने हाथ में लालटेन लिए रहता था दिन में भी और जब भी कोई आदमी आता तो वो गौर से उसका चेहरा लालटेन उठा कर देखता लोग कहते ही, तुम क्या कर रहे हो वो उजाला है अभी तुम क्या देख रहे हो वो कहता मैं आदमी की तलाश कर रहा हूं अभी तक मुझे आदमी नहीं मिला जब वो मर रहा था तब भी वो लालटेन अपने पास रखे बैठा था भीड़ इकट्ठी हो गई थी लोग पूछने लगे कि दायोजनी जम मरते वक्त तो बता जाओ जिंदगी भर दिन के उजाला में भी लालटेन लेकर तुम आदमी खोजते रहे आदमी मिला के नहीं उसने कभी आदमी तो नहीं मिला मगर यही क्या कम है कि अपनी लालटेन चोरी नहीं गई अपनी लालटेन अपने पास आदमी तो नहीं मिला अपनी लालटेन बच गई यही बहुत धर्म के नाम पर जब कोई चीज चलती है तो तुम सोच विचार खो देते हो तब तुम बिल्कुल अंधे की तरह जड़ उसका अनुगमन करते हो पाप अनेक करें पूजा में हृदय नहीं विचार चीटी दस चौके में मारे घुणदस हांडी माही प्रसाद तैयार हो रहा परमात्मा को चढ़ाने के लिए जो लकड़िया जलाई उनमें घुन लगा है उन कीड़े वो जल रहे चाकी चूल्हे जीव मारे जो सो समझे कछुना ही पाती फूल सदा ही तोड़े पूजन को पासाण कैसे अद्भुत लोग हैं रज्जब कहते जिंदा फूल लगा था गुलाब की झाड़ी पर आनंदित था मग्न था परमात्मा को चढ़ाई ही था उसको तोड़ लिया चले चढ़ाने किसी पत्थर पर सेंदूर पोत लिया उसको कहते हनुमान जी चले हनुमान जी पे चढ़ाने ये भूल चढ़ाई ही था परमात्मा को और बेहतर क्या होगा हवाओं से खेलता था सूरज की किरणों में नाचता था सुगंध को बखेरता था सुंदर था इसकी सुवास, इसकी प्रार्थना थी यह गुलाब की झाड़ी ने अपने आनंद का अभिव्यंजन किया था यह गीत गाया था तुम इसको तोड़ लिए और अब चले आदमी के बनाए हुए भगवान किसी पत्थर पर सिंदूर पोत लिया है वो सिंदूर भी तुम ख्याल रखना वो खून का प्रतीक है। कभी आदमी ने खून पोता था खून पोतना जरा मुश्किल होने लगा तो उसका परिपूर खोजा कभी आदमी ने आदमी के सिर फोड़े थे फिर वो जरा मुश्किल होने लगा तो वो नारियल फोड़ते नारियल प्रतीक नारियल लगता भी जरा आदमी जैसा दाढ़ी मूछ आंखे खोपड़ी से हाथ भूल ही गए हो कि ये तुम आदमी का सिर तोड़ रहे हो तुम सोचते हो तुम सभ्य हो गए क्योंकि तुम तुमने परिपूरक खोज ली लेकिन वृत्ति तो वही है यह आकस्मिक नहीं है कि धार्मिक दोनों में झगड़े हो जाते ये आकस्मिक नहीं है कि हिंदू मुसलमान दंगे इस देश में हमेशा धार्मिक दिनों पर होते रहे या तो मुहर्रम हो कि ईद हो कि दशहरा हो कि होली हो कोई धार्मिक उत्सव चाहिए धार्मिक उत्सव तुम्हारे भीतर बड़ी अधार्मिक वासनाओं को जन्म देता मालूम होता है भले आदमी धार्मिक उत्सव में एकदम अमानवीय हो जाते हैं अमानुषिक हो जाते कुछ ऐसा लगता है कि धर्म के उत्सव में तुम अपनी सभ्यता खो खो देते हो अपने संस्कार खो देते हो अपनी श्रेष्ठता खो देते हो तुम गिर जाते हो अपने अतीत में तुम अविकसित हो जाते हो तुम आधुनिक नहीं रह जाते हो भीड़ भाड़ में तुम अपनी व्यक्तिगत चैतन्य की जो थोड़ी सी क्षमता जन्नी है उसको भी गवा देते हो पाति भूल सदा ही तोड़े पूजन कूपासन मुझे फूलों से लगाव रहा है जहां भी मैं रहा मैंने फूल लगा रखे एक गांव में कई वर्षों तक रहा बड़ी मुश्किल थी वहां पास एक मंदिर था वो झंझट का कारण था कि मंदिर में जिसको भी फूल चढ़ाने वो मेरी बगिया से फूल तोड़ ले जाए और उनको कुछ कहो तो वो आकर के कहें कि धार्मिक कार्य के लिए ले जा रहे तो मुझे वहां एक तख्ती लगानी पड़ी कि अगर अधार्मिक कार्य के लिए तोड़ना हो तोड़ सकते मगर धार्मिक कार्य के लिए फूल मत तोड़ना धार्मिक कार्यों फूल का तोड़ने में मेल नहीं बैठता अधार्मिक ठीक है अब अधार्मिक कार्य करने जा रहा है फूल भी तोड़ लिया तो क्या हर्ज है मगर धार्मिक कार्य अकड़ के लोग कहें कि धार्मिक कार्य के लिए फूल तोड़ रहे हैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं जैसे कि पूजा के लिए फूल तोड़ा जाना न्याय पाती फूल सदा ही तोड़े पूजन को पाषाण पत्थर को पूजते हो फूल को तोड़ते हो फूल जो जीवन है पत्थर जो मृत है पर मुर्दे की पूजा चलती धर्म के नाम पर और जीवंत का बलिदान होता ये अब तक की तुम्हारी धार्मिकता है और ये सिर्फ प्रतीक की ही बात नहीं है हमेशा ऐसा होता है जीसस को चढ़ा दिया फूल था जीसस मोजिस पे चढ़ा दिया जीसस को मोजिस अब फूल नहीं थे पत्थर हो चुके थे तीन हजार साल बीत गए थे अब मोजिस जिंदा नहीं थे मुर्दा मोजिस पर जिंदा जीसस को चढ़ा दिया पाती फूल सदा ही तोड़े, पूजन को पासा, बुद्ध को तुमने पत्थर मारे अपमान किया वेद के ऋषियों के पक्ष में अब तुम बुद्ध की पूजा करते हो लेकिन अब अगर कोई बुद्ध होगा तुम उसको भी पत्थर मारोगे तुम जिंदा के विपरीत हो तो मुर्दा के पक्षपाती हो स्वभावता जो मुर्दा के पक्षपाती है अगर वे मुर्दे ही रह जाते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं इसलिए तुम्हारे जीवन में जीवन की ललक और गरिमा नहीं जीवन की विभूति नहीं जीवन का प्रसाद नहीं अपने मंदिरों से उठा लाओ अपने पत्थरों को फूलों पर चढ़ा दो छुट्टी करो जीवंत को मृत के आगे मत झुकाओ जीवन का सम्मान करो संतो ऐसा यहू आचार छार पतंगा हो ही आरती आर्थ। तुम आरती जला रहे हो पतंग उसमें मर रहे हैं मगर तुम अपनी आरती उतारे जा रहे हो तुम्हें फिकिरी नहीं तुम्हारे मन में जरा बोध नहीं कि तुम क्या कर रहे हो इस आरती का क्या मूल्य पतंगों में जो परमात्मा है उसमें मूल्य है ये आरती बुझा दो ये सब आरतियां बुझा दो जीवन ही परमात्मा है तुम जीवन के चरणों में झुको चार पतंगा होई आरती हृदय नहीं बिना जरा भी विज्ञान नहीं है जरा भी विचार नहीं है जरा भी होश नहीं है सगले जन्म जीव संघारे यहू खोटे सटकर्मा और इनको तुम कहते हो ये हमारे धर्म का क्रियाकांड सटकर्म और सब कुछ सगरे जन्म जीव संघारे धर्म की प्रक्रिया के नाम पर तुमने कितना जीवन का विनाश किया है और फिर ऐसा भी है कि कुछ ऐसे भी हैं जो इस तरह से जीवन का विनाश नहीं करते वो दूसरी तरह से करते इस सदी की बड़ी से बड़ी खोजों में एक खोज है सिंगमनफ्राइड की उसने अपने जीवन भर की खोज में दो बातें खोजी मनुष्य के भीतर एक को वो कहता है काम वासना और दूसरे को कहता है मृत्यु वासना काम वासना उसने जीवन के प्राथमिक चरणों में खोजी और जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लगा उसे ये भी समझ में आना शुरू हुआ कि मनुष्य के भीतर मृत्यु की भी आकांक्षा छिपी पड़ी आदमी मरना भी चाहता है जब उसने पहली दफा ये बात कही कि आदमी में मृत्यु की वासना है तो लोगों को समझ में नहीं आई क्योंकि कौन मरना चाहता है लेकिन फ्राइड की बात धीरे धीरे गहरी होती गई और लोग उस पर शोध करते रहे और अब ये बात एक तथ्य की तरह स्वीकार की जाती है।, कि जीना भी चाहता है और मरना भी चाहता आदमी में दोनों वासनाएं सांस यही आदमी की दुविधा है इसके बड़े परिणाम होते इसलिए दुनिया में दो तरह के झूठे धर्म है एक धर्म जो दूसरे को मारता है वो एक वासना को मान के चलता जीने की वासना और दूसरा धर्म जो मृत्यु की वासना मान के चलता है वो दूसरे को नहीं मारता वो अपने को मारता है जिससे हिंदुओं के आचार विचार पहली वासना से प्रभावित बलि दे दो जैनों का आचार विचार दूसरी वासना से प्रभावित क्या तुम्हें पता है जैन धर्म दुनिया में अकेला धर्म है जिसने आत्महत्या की आज्ञा दी और आत्महत्या को धार्मिक कृत्य माना है फ्राइड को पता होता अगर इस बात का तो उसने जरूर उल्लेख किया होता उसे पता नहीं था इस बात का जैन धर्म का पता दुनिया को ज्यादा नहीं जैन मुनि को आज्ञा है कि वो चाहे तो उपवास करके अपने जीवन का अंत करते आत्मघात की सुविधा है और जैन मुनि चाहेगा ही अंत में अगर वो सच्चा जैन मुनि था ंत में चाहेगा ही क्योंकि जीवन इतना बोझिल हो जाता है कि जीने से मरना ही बेहतर जीवन इतना कंटकाकीन हो जाता है और इतना व्यर्थ हो जाता है न कोई रस रह जाता है न कोई जीवन में आनंद रह जाता कौन जीना चाहेगा अगर जैन मुनि ठीक से जिया है तो वो आखिर में आत्मघात से ही मरेगा मरना ही चाहिए वही संगत तर्कयुक्त है जैन मुनि की प्रक्रिया क्या है वो आत्मघाती वो दूसरे को नहीं सताता ये बातें जो रज्जब ने कही है ये पहले तरह के धर्म के लिए लागू होती जैन कोई आरती नहीं उतारता रात में भोजन भी नहीं करता दिया भी नहीं जलाएगा रात पानी भी नहीं पिएगा ये बात तो ठीक है ये पहले तरह का उपद्रव तो बच गया लेकिन दूसरी तरह का उपद्रव शुरू हुआ अब रात भर प्यास लगी वो अपने को तड़फा रहा है दुख दोगे ही तुम या किसी और को या अपने को दुख दोने से बचोगे नहीं तुम मेरी दृष्टि में धार्मिक आदमी वह जो ना दूसरे को दुख देता ना अपने को दुख देता जिसकी आस्था ही दुख से हट गई है जो दुख देता ही नहीं इस देश में दोनों तरह की बातों का प्रचार है दूसरों को दुख देने वाले लोग भी हैं, वो भी समझते हैं धर्म कर रहे हैं अपने को दुख देने वाले लोग भी हैं वो भी समझते हैं कि वो धर्म कर रहे हैं कोई आदमी अपने को दुख दे बहुत से लोग उसके चरणों में सिर झुकाने को तैयार हो जाते दुख का सम्मान है कोई आदमी कांटों पर लेटा तुम क्यों चले सम्मान करने कांटों पर लेटा है तो पागल है। विक्षिप्त है ये कोई लेटने का ढंग है पुलिस को खबर करो ये आदमी खतरनाक है इसको मानसिक चिकित्सा की जरूरत नहीं चले तुम चले पूजा का थाल लेके कि कोई महर्षि का आगमन हो गया कोई आदमी कांटों पे लेटा हुआ है यह आदमी दुखवादी है ये दूसरे को दुख नहीं दे रहा खुद ही को दुख दे रहा मगर दुख तो दे रहा है और दुख देना तो एक ही बात है किसको दिया बहुत फर्क नहीं पड़ता पहले आदमी को तुम बुरा कहते हो दूसरे आदमी को भला कहते हो अगर कोई किसी दूसरे को भूखा मार रहा है तो तुम कहोगे ये पापी है और कोई अपने को भूखा मार रहा है तो तुम कहते हो पुण्यात्मा है उपवास कर रहा है यही कारण है ये दोनों वृत्तियों के लोग मेरे विपरीत होंगे क्योंकि मैं दोनों के विपरीत हूं मैं तुम्हें एक ऐसा धर्म देना चाहता हूं जो ना तो दूसरों को दुख देता ना अपने को दुख देता जिसकी आस्था ही दुख में नहीं धर्म तो आनंद की आस्था है और आनंद तभी फलित होगा जब तुम सब तरह के दुख देने बंद करोगे ना तो पर ना स्व सगले जन्म जीव संघारे यू खोटे सत्कर्मा पाप प्रपंच चढ़े सिर ऊपर नाम कहा वे धर्म और लोग हजार तरह के पाप करते हैं धर्म के नाम पर और मजा लेते क्योंकि नाम कहा वे धर्म किसी ने धर्मशाला बनवा दी कोई पूछते ही नहीं कि धर्मशाला बनाने के लिए उसने क्या क्या, क्या किया किसी ने मंदिर बनवा दिया कोई पूछते नहीं कि मंदिर को बनाने में क्या क्या उसे करना पड़ा नहीं धर्म की आड़ में सब छिप जाता है धर्म का नाम होना चाहिए फिर तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाते। उसी क्षमा के लिए लोग करोड़ रुपए की चोरी करेंगे लाख रुपए का दान कर देंगे वो दान थोड़े उनके अपराध भाव को कम करवा देता है उनको भी लगने लगता है कि मैं कोई पापी ही नहीं हूं आत्मा भी हूं फिर लोग भी कहते हैं कि महादानवीर बड़े दादा बड़े धार्मिक मंदिर बनवाया धर्मशाला खुलवा दी कम से कम प्याऊ बिठला दी गर्मी के दिन से राहगीरों के लिए इंतजाम करवा दिया मगर ये आदमी दूसरी तरफ क्या कर रहा है इससे किसी को कोई चिंता नहीं है इसलिए आश्चर्यजनक घटना घटती रहती धर्म भी चलता रहता है धर्म के पीछे सब तरह की हिंसा सब तरह का पाप भी चलता रहता है पाप प्रपंच चढ़े सिर ऊपर नाम कहा धर्म पाप का क्या अर्थ होता है पाप का अर्थ होता है या तो अपने को दुख देना या दूसरे को दुख देना दुख देना पाप है जहां तक बन सके दुख न देना तुम पूरे पूरे सफल हो पाओगे ये जरूरी नहीं क्योंकि दुख लेने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में तुम ना दो तो भी लेते लेकिन तुम्हारी तरफ से इतना काफी है कि तुम किसी को दुख देने के लिए उत्सुक नहीं थे आतुर नहीं थे दुख लेने वाले लोग भी दुख लेने वाले इतने कुशल हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने दुख दिया कब और ले लेंगे अगर तुम हंसते हुए रास्ते से गुजर रहे हो कोई दुखी हो जाए तुम अगर स्वस्थ हो तो कोई दुखी हो जाएगा तुम अगर आनंदित हो तो लोग दुखी हो जाएंगे लोग तुम्हें क्षमा ना कर पाएंगे तुमने एक मजे की बात देखी जब तुम दुखी होते हो तुमसे कोई नाराज नहीं होता सब तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखलाते कहते हैं बेचारा लेकिन जब तुम आनंदित होते हो तब तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति दिखलाता है कोई सहानुभूति नहीं दिखलाता सारी दुनिया तुम्हारे विपरीत हो जाती ईर्षा पैदा होती जलन पैदा होती आग लगती इसलिए तुम किसी भी सुखी आदमी को क्षमा नहीं कर पाते तुमने ऐसे ही थोड़ी बुद्ध को पत्थर मारे तुम क्षमा नहीं कर पाए तुमने महावीर के कानों में ऐसे ही थोड़ी सलाखें छेदी तुम क्षमा नहीं कर पाए इस आदमी का आनंद तुम बर्दाश्त नहीं कर सके तुमने कहा फिर हम क्या कर रहे हैं यह आदमी इतना आनंद ले रहा इसके आनंद ने तुम्हें अपने दुख का बोध करवा दिया इसके आनंद की लकीर ने तुम्हारे दुख की लकीर साफ करवा दी इसके आनंद की बिजली क्या कौंधी तुम्हारे जीवन के सारे काले बादल तुम्हें दिखाई पड़ गए तुम क्षमा नहीं कर पाए अभी तक सब ठीक था न बिजली कौंधी थी, थी न तुम्हें पता था कि जीवन में इतना अंधकार है ये बिजली कौंधने वाला आदमी क्षमा नहीं किया जा सकता तुम सदा आनंदित लोगों के विपरीत रहे हो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अगर चेष्टा न करोगे लोगों को दुख देने की तो लोग दुख न लेंगे वो उनकी मर्जी वो जो लेना चाहते हैं वो लेंगे मगर तुम मत देना तुम्हारे भीतर विधायक रूप से दुख लेने देने की वृत्ति का विदा हो जाना पुण्य है तुम्हारे भीतर दुख देने में किसी तरह का रस रहे तो पाप है दुख देने में रस होता है इसे तुम जांचना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या रस होता है जब भी तुम किसी को दुख दे पाते हो तो तुम्हें मालूम होता है कि तुम्हारे पास शक्ति है जब भी तुम किसी को दुखी कर सकते हो जितने ज्यादा लोगों को दुखी कर सकते हो उतना शक्ति का अनुभव होता है और लोग शक्ति के दीवाने हैं जब तुम किसी को दुखी नहीं कर पाती तो तुम्हें लगता है कि अपना कुछ बल ही नहीं निर्बल मालूम होता गया इसलिए लोग दुख देने में रस लेते छोटा सा मौका मिल जाए तो चूकते नहीं छोटा सा बच्चा अपनी मां से पूछ रहा है कि जरा मैं बाहर चला जाऊं खेलाऊ वो कहती नहीं तुम जानते हो यह नहीं क्यों कह रही हो कुछ ऐसा नहीं कि बाहर कोई खतरा है कि बच्चे के जीवन को कोई खतरा है कि धूप में खेलने में कोई बर्बादी हो जाने वाली और ऐसा भी नहीं कि बच्चा धूप में खेला नहीं है पहले और ऐसा भी नहीं कि बच्चा आज भी नहीं खेलेगा खेलेगा बच्चा भी जानता है कि ये नहीं सब बकवास है बच्चा वहां जोर मार के खड़ा हो जाएगा पैर पटकने लगेगा सिर ढूंढने लगेगा लेकिन मां एकदम से नहीं क्यों कहती माताओं से हां निकलते ही नहीं बड़ा मुश्किल एकदम कंठ अवरुद्ध हो जाता है हाँ अटक जाता है नहीं एकदम सरलता से आता है नहीं मैं बल मालूम होता है नहीं मैं बल तुम देखो स्टेशन पे गए हो टिकट खरीदने खड़े हो क्लर्क बैठा कुछ नहीं कर रहा अपना खाता खोल के देखने लगता कुछ नहीं है उसको ना कुछ काम है मगर वो अपनी किताब देख रहा वो तुमसे ये कह रहा कि खड़े रहो तुमने समझा क्या है? अपने आप को समझते क्या हो खड़े रहो तुम्हारी तरफ देखेगा ही नहीं वो ये सिद्ध कर रहा है तुम ऐरे गहरे नरे चले आए जब मौज हुई तब चले आए जैसे तुम्हारे ये बाप का घर इधर मालिकियत मेरी थोड़ा सा मजा ले रहा है बल का थोड़ा सा रस ले रहा है इसलिए लोग नहीं कहने में रस लेते हां कहने में मजबूरी अनुभव करते छोटा बच्चा भी समझ लेता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा ये दुनिया संघर्ष की है यहां अगर हां कहलवाना है तो इतना उपद्रव खड़ा करना पड़ेगा कि मां को नहीं कहने में दुख मालूम होने लगे और हां कहने में सुख मालूम हो तब स्थिति बदलेगी ये सीधा संतुलन है ये सीधा समीकरण वो शोरगुल मचाएगा चीजें तोड़ने लगेगा खिलौने की टांग चर जाएगा घड़ी को बदलने लगेगा तो कहेगी जा बाहर जा बाहर खेल यही वो कह रहा था पहले से कि मैं जरा बाहर चला जाऊं मैं जरा बाहर खेलाऊ अब उसने इतना दुख पैदा कर दिया तब तब हानिकली यहाँ बड़ी छीना झपड़ी चल रही है यहाँ सारा बल का प्रदर्शन चल रहा है हर आदमी कोशिश कर रहा है कौन बलवान है और ऐसा मत समझना कि दुश्मन ही ऐसी कोशिश कर रहे हैं मित्र भी यही कोशिश में लगे बाप कोशिश करता है कि कौन बलवान है बेटा कि मैं पति कोशिश करता कौन बलवान है पत्नी की में। पत्नी भी इसी कोशिश में लगी सब इसी कोशिश लगे कि कौन बलवान है मुल्ला की पत्नी एक दिन उसके पीछे भाग रही लिए हुए है अपना मुसल वो एकदम उसे बिस्तर के नीचे घुस गया इतने में मोहल्ले से कुछ पड़ोसी आ गए पत्नी ने आसू उससे कहा कि बाहर निकल पड़ोसी आ गए उसने आने दो आज ये सो जाएगा इस घर में मालिक कौन है आज मैं निकलने वाला नहीं कोई मुझे निकाल सकता नहीं अपना घर है जहां बैठना वहां बैठे बैठा बिस्तर के नीचे मगर वो कराज़ पड़ोसियों को पता चल जाना चाहिए कि कौन मालिक है यहाँ हर कोशिश आदमी यही कर रहा है कि सिद्ध हो जाए मैं मालिक हूँ मेरी दृष्टि में पाप का अर्थ है मैं बलशाली हूं दूसरे से इसकी चेष्टा इस बात की चेष्टा कि दुख देकर मैं अपनी मालकियत घोषणा कर दू इस बात की चेष्टा कि मैं दूसरे की गर्दन दबा दू और बता दू कि जानते हो मैं कौन तुम कुछ भी नहीं मेरे सामने तुम क्या हो खेत की मूली हो पुण्य का क्या अर्थ होता है पुण्य का अर्थ होता है ये व्रत की गई अब ये चेष्टा करने की कोई जरूरत ना रही क्योंकि सब जगह एक ही छिपा है वही एक है मुझ में भी दूसरे में भी बच्चे में भी मां में भी शक्तिशाली में दुर्बल में सब में एक ही है यहां दो हैं ही नहीं पाप प्रपंच चढ़े सिर ऊपर नाम कहावे धर्म आप दुखी औरां दुखदायक अंतरि राम न जान्या खुद भी दुखी हो औरों को भी दुख दे रहे ये हो ये होगा भी जो दुखी है वह दुखी दे सकता है तुम वही तो दे सकते हो जो तुम्हारे पास है तुम वह देना भी चाहो जो तुम्हारे पास नहीं तो कैसे दोगे तो ध्यान रखना जब तुम दुख दे रहे हो तो तुम सिर्फ एक बात की घोषणा कर रहे हो कि तुम दुखी हो सुखी सुख देता है दुखी दुख देता है और एक और मजा है गणित और भी समझ लेना जो तुम दो देते हो वही बढ़ता है क्योंकि वही लौटता है दुख दोगे दुख लौटेगा सुख दोगे सुख लौटेगा तो जो दुखी है दुख देता है और दुख देने के कारण और दुख लौटता है और दुखी हो जाता है और दुखी हो जाता है और दुख देता है अब उसने दुष्चक्र पैदा कर लिया इस दुष्चक्र का नाम नरक है नरक कोई स्थान नहीं है ये मन की गलत प्रक्रिया का नाम नरक है अब यह फंस गया जाल में अब और दुख लौटेगा ये और नाराज होकर दुख देगा और जितना दुख देगा उतना गुण फल होता जाएगा और जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना दुख देने लगेगा अब कैसे बाहर आएगा इस वर्तुल के बाहर आना मुश्किल हो जाएगा यही तुम्हारे जन्म जन्म का फेरा है सुख का गणित भी यही जो सुखी है सुख देता है सुख है तो सुख लौटता है जरा मुस्कुराओ तो दूसरा भी मुस्कुराने लगता है और जब दूसरा मुस्कुराता है तुम्हारे भीतर मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। इस आसान है जब चारों तरफ लोग मुस्कुराते हो तो मुस्कुराना आसान है हंसो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती रो और तुम अकेले रोते हो दो सुख बांटो सुख यह पुण्य लोग कहते हैं पुण्यात्मा को सुख मिलता है इसलिए नहीं कि कोई परमात्मा वहां बैठा है और बांट रहा है कि ये पुण्य आत्मा इसको जरा सुख दो ये जरा पापी इसको जरा दुख दो कोई बांटने वाले की जरूरत नहीं ये सहज प्रक्रिया है दुख दुख लाता है सुख सुख लाता है न कोई बांटता है न कोई न्याय करता बैठा है न कोई अदालत है न कोई कयामत का दिन जिस दिन निर्णय होगा और कब्रों से लोग उठाए जाएंगे और पूछा जाएगा तुमने क्या क्या पाप किए और फिर एक तो को पाप के हिसाब से दिए जाएंगे के हिसाब से पुरस्कार दिए जाए ये बचकानी बातें ये कोई तुमने प्राइमरी स्कूल समझा है कि साल के बाद में बस पुरस्कार मिलेंगे सोने पर पड़ेंगे खिलौने बांटे जाएंगे और एक ही दिन में ये सब हो जाएगा तुम्हें मालूम एक ही दिन में एक पादरी समझा रहा था चर्च में लोगों को कि चित्र कि कैसे इस मुश्किलें होंगी कयामत के दिन सारे पापों का लेखा जोखा होगा एक आदमी बहुत घबरा गया सुनते सुनते एकदम उसकी सांस चढ़ गई वो खड़ा हो गया उसने कहा ये एक ही दिन में सब होगा सब आदमी वहां होंगे सब औरतें वहां होंगी सब पशु पक्षी सब वहां होंगे और एक ही दिन में यह होगा फिर वो बैठ गया उसने कहा फिर मुझे कोई फिक्र नहीं तो मेरा नंबर से आ दिया है उपद्रव मचेगा कौन मुझे देखेगा मैं कोई बड़ा पापी भी नहीं हूं ऐसे छोटे मोटे पाप ये कि किसी के कि निकालिए अभी कोई पाप वो भी कोई लेके आया था दो रोपे उसके खीसे से निकाल लिए कोई कुछ लिए नहीं इसलिए सब दूसरों के खीसे से निकाल रहे कि किसी को एक चांटा मार दिया था कहते हैं एक दिन अकबर अपने दरबार में खड़ा था तो चाटा मार दिया बीरबल को किसी बात पर नाराज हो गया था मगर इस वक्त कुछ न करना भी बड़ी बेजती की बात थी तो उसने पास खड़े आदमी को खींच के चांटा मार उस आदमी ने कहा था भी, भी खूब हुआ मैंने तो कुछ किया नहीं उसने कहा मारो जी बातचीत में समय क्यों होगा चलाते जाते चले आखिरी आदमी जाकर भूझेगा और यहाँ हम आखिरी कोई भी नहीं यहाँ हम सब वर्तुल में खले। हर चीज लौट आती है यहाँ क्या पाप है क्या भूले छोटी मोटी वो आदमी कह रहा है एक दिन में अगर सबका निर्णय होना तो किसी तो बकवास मचेगी ऐसा सुख मचेगा ऐसी चीख पुकार मचेगी कि कौन किसकी सुनेगा तो मेरा तो नंबर से आ दिया है वो बैठ गया उसने कहा फिर मुझे कोई फिक्र नहीं मैं शांति से पीछे बैठा रहूंगा नंबर पर क्या है इस धारणाएं है धर्म की ऐसी कोई न कयामत का दिन है न कोई कयामत की रात है न कोई निर्णय करने वाला है न कोई निर्णय करने की जरूरत है जीवन नियम से चल रहा है यहां कोई नियंता नहीं नियम क्या है नियम सीधा साफ है जो दोगे वह मिलेगा जो बोगे वह काटोगे दुखी औरा दुखदायक अंतराम ना जान्या और यही उपद्रव में उलझे रहोगे दुख लेते रहोगे देते रहोगे राम को कब जानोगे सुख कब जानोगे यानी सुख राम न जान्या जन सब दुख दे ही दृष्टि बिन बाहर पाखंड ठान्या और जब तक ये दृष्टि तुम्हें न खुल जाए कि भीतर है सुख भीतर है तब तक तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारा सब धर्म कर्म सब पाखंड है इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं मैंने सुना है मैं आदमी नहीं बनना चाहता सांप सांपने मैं भी नहीं गिलहरी बोली अगर मैं आदमी बन जाऊं तो मेरे लिए अब और आदमी के दांत इतने कि वह किसी चीज को काट ही नहीं सकता आदमी बनके क्या लेना चूहे ने फरमाया और मैं भी आदमी नहीं बनना चाहता गधे ने मामते हुए कहा भला मैं आदमी बन के क्या पाखंडी बनना चाहता आदमी इस पृथ्वी पर अकेला पाखंडी बाकी सब पहले सह जैसा है वैसा ही है क्यों ठहराया सब वैसी का वैसा ठहरा पुल पीपल है नीम नीम है आम आम है सब वैसा का वैसा ठहरा आदमी डाडोल है आदमी कुछ का कुछ हो जाता है कुछ भीतर बाहर कुछ कुछ कहता कुछ हिसाब भी नहीं कितनी परतें दर परतें हैं कितना पाखंड है धीरे धीरे याद नहीं रह जाती कौन इतने नकाब लगा लेता इतने मुखोटे और पहचान ही भूल जाती है कि मेरा असली चेहरा क्या है और ये होगा ही जब तक तुम इस परम नियम को ना समझ लोगे आप दुखी ना अंतर राम न जान्या जब दुख, दुख दे ही दृष्टि बिन बाहर पाकर और जब तक तुम्हें वह दृष्टि न मिल जो भीतर राम को देख लेती सुख को पा लेती सुख के सागर को पा लेती जब तुम दुखी देते रहोगे और तुम्हारा जीवन रहे दुखी रहेगा दुखी आदमी पापा सुखी आदमी अल हो सकता है क्यों क्योंकि दुखी आदमी पहले तो अपना दुख छिपाता है इसलिए पाखंड शुरू हो जाता है क्या सार है अपना दुख दिखाने से तुम भी जब घर हो तो सच समझ के निकलते हो देख देखते कितनी देर आईने के सामने गंवाती कोई ऐसी थोड़ी भाई और बाहर तो दिख लाना है कि सारा सोन का सारी सुगंध उनकी बाहर तो धोखा खड़ा करना है घर में देखो तो भैरवी भी बच बच बच, बच। की पति इसी की दर्जा है कि उसके हाथ पैर कपने बाहर जाएं उपस्थित कर ले तुम भी देखते हो घर में पति और पत्नी लड़ रहे हैं तो कोई तो दस्तक दे देता तान तान तान है दोनों एकदम आई मुस्कुरा बाहर पहुंचे तो चाय रखने होते हैं ना घर में मेहमान आते तो लोग पास पड़ोस से चीजें मांग लाते दूसरे को दो हम बड़े मस्त हैं हम बड़े प्रसन्न हैं ठीक कुछ गड़बड़ नहीं ऐसा ही पाही पाही कर रहे हैं ख्याल रखना कि तुम हो देख के वो धोखे दुनिया में हर आदमी यही सोच रहा है मुझे सुखी मालूम होते कोई यहाँ सुखी नहीं है पाखंड शुरू हुआ और तुम जब भीतर दुख से भरे हो और भीतर आंसू ही आंसू तो तुम्हारे जीवन में धन धन हो गई दो खंड हो गए एक दिखाने का तुम्हारे खाने के दांत अलग दिखाने के अब अब तुम तुम झूठ की दुनिया में किसी के प्रेम प्रेम प्रेम समझो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए तुम्हारी मुस्कुराहट देख के प्रेम में पड़ गई तुम्हारे आंसू कितनी देर तक छुपाओगे आंसू तुम उस स्त्री की छवि देख के मोह में पड़ गए छवि समुद्र तट पर दिखाई पड़ती पाई जाती, आइनों के सामने निर्मित करनी पड़ती छवि जो असली नहीं है छवि जो नियोजित है तुम तो उसके मोहन का बड़ी सुंदर स्त्री और जब दो चार दिन में पाउडर बालों को कि बाहर आ जाएगा तब मैंने एक आदमी ने विवाह किया जरा परेशान था ऊपर गए थे मैंने पूछा कि तुम बड़े परेशान हो इतनी गर्मी पसीने पसीने उसने कहा एक बात तुझसे तो क्या छिपाना? मेरे दांत नकली पत्नी ने कहा कि धन्यवाद तुम्हारा इसमें कुछ हर्जा नहीं तो मुझे भी मेरे भार से मुक्त कर दिया मेरे बाल भी नकली हैं भी नकली मेरी एक आंख भी नकली है मेरी एक ठांग भी नकली है तो मुझे सारे भार से ही मुक्त कर दिया अब हम निश्चिंत होकर असली हो जाए अब अलग करें ये सब चीज़ चीजें सब चीजों के अलग होने में सारा प्रेम जो हुआ था वो धोखा था और तुम हंसना मत इस बात पर यही हालत है तुम एक चेहरा दिखलाते हो फिर उस चेहरे के पर जाता फिर असली चेहरा जब दिखाई पड़ता तो मुश्किल खड़ी खड़ खड़। फिर दुख पैदा हो दुखी हम हैं पाते हैं मगर कब तक छिपाओगे जो है वो छल के जन रज्जब दुख दे ही दृष्टि के बिना ये स्थिति बनी ही रहेगी, रहे, ये दुख की दशा बनी ही रहेगी पसंद चाहिए, दृष्टि चाहिए दृष्टि दिखा दे कि तुम्हारे तो तुम्हारे आत्मा में पड़ा हुआ सुख का खजाना है राम भीतर विराजमान है एक बार उनसे पहच बाहर जिसको खोजते रहे खोजते रहे और न पक वो भीतर बैठा एक बार खोज छोड़ो और भी थी थी। मारो मंदिर रामबे विरहन नींद न आवरे पर उपग नर मिले कोई गोविंद आन मिलाव रे जिस दिन तुम्हें ये दिख जीवन व्यर्थ है राम के बिना ना सुना है उस दिन तुम गुरु की तलाश में निकलोगे राम का तुम्हें पता नहीं संसार का पता था वो व्यर्थ हो गया जिसका पता था वो काम ना आया और जो कर सकता है उसका कुछ पता नहीं अब तुम्हें किसी एसमी को खोजना पड़ेगा जिसे उसका पता हो जो उन ऊंचाइयों पर गया हो जिसने उन गहराइयों में डुबकियां ली हूं उपगारी नर मिले कोई गोविंद राम की तलाक गुरु का पड़ाव आता है संसार की किसी वो तो अकेले भी हो जाए सारे के सारे संसारी तुम्हारे चारों तरफ ही, फिर देख के भी काम चल जाता है असल में उनको उसको तो ही काम चलता है और तुम संसार सीखते कैसे हो छोटो बच्चा आता वो संसार कैसे सीखता है बाप को देख माँ को देखता है पड़ोस के लोगों को देखता है देखते -देख संसारी हो जाता है अनुकरण करने लगता है लेकिन यहां संसार में तुम इसकी की भीड़ तो है नहीं जिन्होंने राम को पाया के पास बैठ के तुम अनुकरण कर लो यहां तो कभी विरला कोई मिले ले ले जिसका मंदिर भरा हो जिस की जली हो खोजना पड़ेगा संसार तो बिना खोजे सीख सिखाता है क्योंकि संसार में सभी गुरु हैं। तार के गुरु तो सभी हैं। हर एक से सीख लोगे मोहल्ले पड़ोस के लोग सिखा रहे हैं स्कूल में सिखा जा रहा है बाजार में दुकान में जहां जाओगे का अनुभव ही तुम्हें संसार सिखा देगा लेकिन आत्मा को कहा सीखोगे परमात्मा का तो कुछ पत्ता -पत तलाश करनी होगी मारो मंदिर सुनो राम विरहण नि आवेरे पर उपकारी न, न, न, कोई गोविंद आन मिलावे चेती न, चेतना भाजे और एक बार ये चेतना आ गई कि संसार व्यर्थ है फिर चित्त को कुछ भी नहीं भागते चेती विरहन चितना भाजे अविनाश ही नहीं पा बे जब तक अविनाशी फसले तब तक फिर चैन नहीं तब तक फिर एक बेचैनी एक, एक वियोग वियोग जागे निस्वासर बहुत सता बेरे व्यर्थ सब किया धरा व्यर्थ परमात्मा का हमें कुछ पता नहीं खड़े हो गए में हाथ में जो है राख और हीरा कहा पड़ा है हमें कुछ पता ऐसी घड़ी में गुरु की तलाश शुरू होती और तो तो है, अगर ऐसी घड़ी तुम्हारे जीवन में आ जाए तो अपने आप तुम्हारी तलाश करता आ जाता है मिस्र की पुरानी कहावत है बहुमूल्य कहावतों में से एक कि जब शिष्य तैयार होता है गुरु हो जाता है तैयारी यही है। किसी जगह खड़े हो जाओ तुम संसार व्यर्थ है ये तुम्हारे भीतर गहरी हो जाए बा, फिर तुम अचानक पाओगे कोई हाथ आ गया है जिसने तुम्हें पकड़ लिया कोई तो लीला कोई किरण तुम्हें ले चली एक नई यात्रा पर आयाम में चेती विरहन चितना भाजे अविनाशी नहीं पावे यह वियोगवासर्स जा, और यह परमात्मा का वियोग ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत देश ये निस्वासर्ष दिन रात सोते में भी आंसूसो लगते रहेंगे सोते में भी भीतर ये प्यास व्यक्ति रहेगी विरह विरोग विरहणी बिंधी घर बन कछु न सुहावे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता न घर न जंगल न अपने न पराए न सफलता न विफलता न यश न अप फिर कुछ भाता नहीं मारो मंदिर सुनो राम बिन फिर तो बस एक ही बात सताती है कि मेरा मंदिर अभी खाली कि मेरा मंदिर अभी भरा नहीं कि मेहमान अभी आया नहीं कि जिंदगी ऐसे ही बीती चली जा रही कि मेरी प्रतीक्षा अभी अधूरी है, कि मेरे द्वार जिसकी प्रतीक्षा है उसका आगमन अभी नहीं हुआ बंदनवार सजाए आरती सजाई धूप दीप पाले अतिथि कब आएगा द दिस की बयोचित चक्रित कौन दया दर्शा और ऐसी दिशा में बड़ी अर्चन होती है सब दिशाओं में खोजता है आदमी दसों दिशाओं में खोजता है और चक्कर बहता जाता है क्योंकि सदगुरु तो बहुत मुश्किल है असदगुरु बहुत आसान है। पुरोहित पंडित बहुत आसान है वो हर जगह मौजूद है वो बिल्कुल सस्ते हैं वो तुम्हारा कान फूंकने को तैयार वो तुम्हें मंत्र देने को तैयार है वो तुमसे कहते हैं ये लो इसी मंत्र को जपते रहो सब ठीक हो जाएगा वो तुम्हें सस्ते नुस्खे देने को तैयार है सदगुरु तुम्हें मिटाएगा तुम्हें भस्मीभूत करेगा सदगुरु तुम्हें धीरे धीरे तोड़ेगा तुम मिटोगे तो ही तुम्हारा नया जन्म हो सकता है चक्रित तो साधक और मुश्किल में पड़ जाता है चारों तरफ खोजता है और चक्कर पैदा हो जाता है किसकी माने किसकी सुने कौन सही कौन गलत कैसे निर्णय होगा निर्णय इस बात से ही होता है कि अगर तुम्हारी प्यास सच है तो परमात्मा किसी गुरु के रूप में तुम्हें खोजता हुआ स्वयं आ जाता है और कोई चीज निर्णायक नहीं तुम्हारी प्यास अगर वास्तविक है प्रमाणिक है अगर मुमुक्षा सच है तो यह अस्तित्व तो सच का साथ देता है ऐसा सोच पड़ा मन माही समझ समझ धूं धाबेरे धू करके जलता है साधक जब से विरह पैदा होता है संसार व्यर्थ हुआ और राम की याद आनी शुरू हुई तब से धूधू करके जलता है तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो सांतवना देंगे और पानी छिड़क के तुम्हारी धूधू जलती हुई आग को बुझा देंगे उनसे बचना क्योंकि सत्य सांवना से नहीं मिलता आग को बुझाना नहीं है गहन करना है आग को बुझाने वाले के पास मत जाना यह आग ऐसी नहीं जो बुझाई जाती फायर डिपार्टमेंट को खबर मत कर देना कि आग लग गई कि आओ और बुझाओ तुम्हारे पंडित पुरोहित यही करते हैं जब तुम बेचैन होते हो परेशान होते हो वो तुम्हें शांत बना देते वो तुम्हें ताबीज दे देते वो कहते हैं इससे सब ठीक हो जाएगा ये लो हनुमान चालीसा ये बड़ा संकट मोचन है जब भी तकलीफ हो इसकी याद कर लेना ये सब बचाएगा ये तुम्हारी रक्षा करेगा सदगुरु तुम्हारी रक्षा नहीं करता सदगुरु तुम्हें बचाता नहीं सदगुरु तो तुम्हारी मृत्यु है सदगुरु तो तुम्हें बिल्कुल नष्ट कर देगा तुम्हें पहुंच देगा कुछ भी न बचने देगा जब तुम बिल्कुल न बचोगे उसी शून्य में परमात्मा का अवतरण होता उसी में मंदिर भरता है मारो मंदिर सुनो राम बिन तुम गए कि राम आया ये मिलन बड़ा अद्भुत है इसको मिलन कहना भी शायद ठीक नहीं क्योंकि जब तक तुम हो तब तक ये मिलन नहीं होगा और जब तुम चले जाओगे तभी ये मिलन मिलन होगा हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई जब तुम खो जाओगे खोजते खोजते तब मिलना होता है विरहवान घटी अंतरी लाग्ञा घायल ज्यू घुमावे और अब तो वाण ऐसा लगता है और गहरा होता जाता है सदगुरु के पास जाओगे तो बाण गहरा होगा सदगुरु मलम पट्टी नहीं और बाण को चुभाएगा और गहरा करेगा और खोदेगा, और तुम्हारे हृदय में गहरा उतारेगा विरह को विरह वाण घटी अंतर लाग गया घायल जीव घुमा बे ऐसा लगने लगेगा बहुत बार कि पीड़ा के कारण मूर्छाई जा रही लेकिन ये मूर्छा नए जागरण का प्रारंभ है ये मूर्छा नहीं है मूर्छित तो तुम अब तक थे अब होश आ रहा है विरह अग्नि तन पिंजर छीना और ये विरह की अग्नि में तुमने जो अपने को अब तक जाना है वो सब छीनने लगेगा छीन होने लगेगा विरह अग्नि तन पंजर छीना पिवकू कौन सुनावे और ऐसी घड़ी आएगी तब तुम्हें लगेगा कि मैं तो गया मैं तो गया मैं तो मिठा और परमात्मा से निवेदन भी ना कर पाया जो कहना था वो भी ना कह पाया ये तो मेरी सांस आखिरी छूटने लगी विरह अग्नि तन पिंजर छिना पिबको कौन सुना बेह मेरी खबर मेरे जाने पे कोई प्यारे को कह देगा ऐसा भी लगेगा ऐसी घड़ी भी आ जाती ऐसी आत्यंतिक संकट की घड़ी आती जब तुम बिल्कुल मिट रहे होते डूब रहे होते जैसे पानी में कोई डूब रहा है और अब बचने का कोई उपाय नहीं दिखता जब विरह में कोई ऐसे डूब जाता है कि बचने का कोई उपाय नहीं दिखता उसी क्षण क्रांति घट जाती संक्रांति घट जाती जन रज्जब जगदीश मिले बिन पल पल बज्र बिहाबेरे और जब तक जगदीश न मिल जाए तब तक वज्र की भांति पीड़ा बढ़ती जाती गहन होती चली जाती घाव बढ़ता जाता है घाव ही घाव रह जाता है भक्त एक घाव बन जाता है भक्त की आंखें सिर्फ आंसुओं से भरी हो जाती संसार व्यर्थ हुआ अब वहां आशा ना रही और अब जहां आशा लगी है उसका कुछ पता नहीं उस अज्ञात का कोई और छोर नहीं कहाँ खोजें उसे किस दिशा में खोजें उसे कैसे खोजें न उसका कोई नाम है ना कोई पता है ना कोई ठिकाना है ऐसी घड़ी में गुरु का मिलन अनिवार्य है विरह को तुम जगाओ गुरु तुम्हें खोजता चला आता है यह अनिवार्य रूप से घट जाता है जैसे जब गहन गर्मी होती तो बादल आ जाते हैं और वर्षा हो जाती ठीक ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर विरह गहन हो जाता है तो गुरु का बादल आएगा वर्षा हो जाएगी इस वर्षा में तृप्ति है इस वर्षा में ही जीवन की नियति की पूर्णता है धन्य भागी वे ही है जो इस वर्षा में नहा जाते हैं। जो इस अमृत की धार से भर जाते किसी टूटे हुए माबद में जैसे रो उठे दीपक दिले वीरा में यादों के दिए यूं टिमटिमाते मेरी टूटी हुई किश्ती विसाते जस में तूफा है तला तुम रक्स करते हैं किनारे मुस्कुराते हैं जब कोई ऐसी डुबकी लेता है किसी टूटे हुए मवद में जैसे रो उठे दीपक जैसे किसी टूटे फूटे मंदिर में दिया भबक उठे रो उठे दिले वीरान यादों के दिए यूं टिमटिमाते वीरान दिल में क्योंकि जगत से तो सब वीरान हो गया अब तो सिर्फ उसकी एक याद रही मारो मंदिर सुनो रामदेन दिले वीरा में यादों के दिए यूं टिमटिमाते जैसे किसी टूटे हुए माबत में रो उठे दीपक मेरी टूटी हुई किश्ती बिसाते जश्न तूफान और मेरी टूटी हुई किश्ती तूफान के उत्सव की बिछावन हो गई मेरी टूटी हुई किश्ती बिशाते जश्न तूफान है तूफान के लिए समर्पित कर दी है किश्ती तूफान के उत्सव का अंग हो गई मेरी टूटी हुई किश्ती बिसाते जश्न तूफान हैं तला तुम रक्स करते हैं किनारे मुस्कुराते अब तूफान नाच रहा है और किनारे हंस रहे हैं मिलन हो गया है घड़ी आ गई इसी घड़ी की तलाश जन्मो जन्मों से इसी सुबह की तलाश है इसी सूरज की तलाश है बहुत देर वैसे ही हो चुकी अब और देर ना करो उतरों घोड़े से देखो मेरी आंखों में उतरो घोड़े से रज्जब तय गजब किया काफी कर चुके गजब समय आ गया जिस घोड़े पर भी सवार हो वहां से उतर धन का घोड़ा हो कि पद का घोड़ा हो जिस घोड़े पे भी सवार हो उतराओ सब घोड़े झूठे ये घोड़सवारी बहुत हो चुकी ये अकड़ बहुत हो चुकी ये अहंकार अब छोड़ो उतराओ संसार के घोड़े से परमात्मा दूर नहीं घोड़े से उतरे की मिलन हो जाता है और मैं तैयार हूं तुम्हें घोड़े से उतारने को मेरे पास जिज्ञासु की तरह मत आओ यहां जिज्ञासाएं तृप्त करने के लिए कोई आकांक्षा नहीं है यहां दार्शनिक प्रश्न लेके मत आओ यहां मुमुक्षा लाओ यहां अभी लाओ लाओ हृदय जो तीर खाने को तैयार है लाओ प्यास जो कहती है मारो मंदिर सुनो राम रामदेन आज इतना है